आनंद की खोज वैराग्य वैराग्य की साधना संसार के समस्त धर्म ग्रंथ एवं संत साहित्य वैराग्य की बातों से भरे पड़े हैं वे किसी न किसी रूप में वैराग्यों दीपक ही हैं अथवा प्रस्तुत लेख में वैराग्य के वृद्धि के कुछ उपायों का संकेत मात्र किया जाएगा वैराग्य के महत्व को मन में दृढ़ करना अधिकांश साधक वैराग्य की आवश्यकता के विषय में इतने कृतनिश्चय नहीं होते जितना होना चाहिए वे भगवान को तो पाना चाहते हैं लेकिन संसार को छोड़ना नहीं चाहते ये दोनों कार्य एक साथ नहीं हो सकते उनके मन में यह स्पष्ट धारणा नहीं होती कि भगवान को पाने के लिए संसार के स्थूल एवं सूक्ष्म सभी भोगों का अपनी समस्त इच्छाओं आसक्तियों एवं वासनाओं का त्याग करना ही होगा इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग न आज तक हुआ है और न होगा दोनों नावों पर पैर रखने से पार नहीं हुआ जा सकता इस विषय में कभी मन को समझौता न करने दें मन सदा ही हमें छलना चाहता है वह भोगों की आवश्यकता अनिवार्यता के लिए तर्क प्रस्तुत करता है इससे सावधान रहें दुर्बलता वस्य यदि हम आसक्तियों एवं भोगों को त्यागने में सफल न हो सके और भोग करने के लिए बाध्य होवें तो भी मन ही मन यह जाने कि यह ठीक नहीं है अंततो अंतोगत्वा इन्हें त्यागना होगा एवं इसका दुष्परिणाम भोगना होगा भगवत अनुराग जैसा कि पहले कहा जा चुका है वैराग्य एक निषेधात्मक गुण है इसका सकारात्मक पक्ष है ईश्वर के प्रति अनुराग भगवत अनुराग होने पर संसार से वैराग्य सहज स्वाभाविक रूप में हो जाता है तब उसमें रिक्तता रूखापन नहीं होता लेकिन दुर्भाग्य तो यह है कि भगवान के प्रति अनुराग भी होना आसान नहीं है फिर भी भगवान नाम का जप लीला श्रवण भजन कीर्तना चाहिए जिससे भगवान की प्रति प्रेम तीसरा का चिंतन। सभी संत एवं अवतारी महापुरुष वैराग्यवान थे उनमें करुणा दया प्रेम निष्ठा साहस आदि अन्य सदगुण भी थे यदि साधक में वैराग्य की कमी हो और उसे वह जीवन में चाहता है तो इन महापुरुषों के करुणा दया आदि के बदले उनके चरित्र के त्याग एवं वैराग्य विषयक पक्ष का चिंतन करें उदाहरण के लिए चैतन्य महाप्रभु जितने महान भगवत भक्त थे उतने ही त्यागी एवं वैराग्यवान भी थे उनकी भक्ति का चिंतन करने के बदले उनके तीव्र वैराग्य एवं असीम त्याग का चिंतन करना चाहिए चौथा विषयों का त्याग जैसा कि पहले कहा जा चुका है वैराग्य एक मनस्थिति विशेष है जिसका बाह्य त्याग से संबंध नहीं है लेकिन व्यवहार में किसी न किसी मात्रा में बाह्य त्याग के बिना वैराग्य नहीं समझता हम विषयों के बीच में रहें और मन से मन अनासक्त वैराग्यवान और भोगेच्छा रहित हों यह संभव नहीं होता अतः विषयों से दूर रहना उन्हें एक एक करके त्यागना वैराग्य को दृढ़ करने में अत्यंत सहायक होता है स्थूल विषयों का बाह्य त्याग करने पर मन की सूक्ष्म को त्यागना आसान हो जाता है अतः रूप विषयों का धीरे धीरे त्याग करना चाहिए यत्मान और इसी तरह सस्ता है। क दृष्ट विषय त्याग घड़ी पेन पुस्तक स्वादिष्ट भोज्य पदार्थ आदि से आसक्ति त्याग करना आसान है धन लिप्सा भी धीरे धीरे कम की जा सकती है लेकिन व्यक्तियों से सांसारिक संबंधियों से आसक्ति त्यागना अत्यंत कठिन है लेकिन साधक को माता पिता पत्नी पुत्र आदि के प्रति आसक्ति का त्याग करना ही होगा ईसा मसीह का यह कथन कि यदि कोई व्यक्ति अपने माता पिता भाई बहन से घृणा न करे और मेरे पास आए तो वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता अक्षरश सत्य है ईसा यहाँ एक बहुत कड़े शब्द घृणा हेट का प्रयोग करते हैं इसके पीछे निहित भाव यह है कि जब तक हमें अपने प्रियजनों के दोस्त न दिखे जब तक वे हमें मित्र के बदले शत्रु न दिखे तब तक मन उसकी और विरत नहीं होता कहीं न कहीं थोड़ा बहुत मन उनसे चिपका रह जाता है जो साधक के लिए बाधा बन जाता है साधक को तो उसका घर अंधकूप एवं परिवार के लोग काल सर्प के समान लगते हैं जाके प्रिय न राम वैदेही त्यजिये ताहि कोट बैरी सम यद्यपि परम स्नेही यह सिद्धांत सभी वैराग्य के पथिक साधकों को याद रखना चाहिए आध्यात्मिक जीवन में सहायक हो ऐसे सगे संबंधी विले ही होते हैं उन्हें सांसारिक विचारों को त्याग कर आध्यात्मिक दिशा मिलाने का कभी कभी प्रयत्न किया जा सकता है लेकिन यह भी अधिकांश क्षेत्रों में सफल नहीं होता ऐसे में साधक के लिए निर्मम होने के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं रह जाता यदि कोई संबंधी आध्यात्मिक मनोवृत्ति वाला हो तो भी मन के छल से सावधान रहना चाहिए मोहग्रस्त मन आसक्ति तथा विशुद्ध प्रेम में अंतर नहीं कर पाता इस विषय में यह सिद्धांत श्रेयस्कर है कि विशुद्ध प्रेम केवल भगवान से ही हो सकता है पहले भगवान को पूरे मन से प्रेम करें, उसके बाद प्रभु के माध्यम से संसार के अन्य सभी प्राणियों से प्रेम किया जा सकता है चाहे जो भी हो साधक यदि आसक्ति त्यागने में सफल न हो तो किसी भी हालत में उसे न बढ़ावे कर्तव्य बोध दूसरे का दिल न दुखाना आदि की आड़ में मन की दुर्बलता को प्रश्न नहीं देना चाहिए वैराग्य का पथ कठिन पथ है और साधक को इसकी पूरी कीमत चुकाने के लिए तत्पर रहना चाहिए ख अनुश्रविक विषय त्याग आधुनिक समय में स्वर्ग आदि की धारणाएँ इतनी प्रबल नहीं रह गई है जितनी कुछ शताब्दी पहले थी पहले लोग मरने के बाद स्वर्गादि में दिव्य भोगों की लालसा रखते थे आधुनिक भौतिकवादी वैज्ञानिक युग में भोग की नाना प्रकार की सामग्रियाँ प्रतिदिम्ब प्रस्तुत की जा रही है जिनके बारे में सुनकर लोगों के मन में उपभोग करने की इच्छा होती है विदेश भ्रमण अन्य देशों में जाकर वहां के वैभव को प्राप्त करना व भोगना आदि अनेक विचार आधुनिक मानव को तीव्र गति से भोगवाद की ओर आकर्षित कर रहे हैं साधक को इनसे सावधान रहना होगा ग सूक्ष्म भोग त्याग पूर्वाचार्यों ने विषयों की द्रिष्ट को दृष्ट अनुश्रविक एवं यह अमूत्र इन दो में विभक्त किया है इन्हें हम स्थूल सूक्ष्म विषयों के रूप में देख सकते हैं स्थूल विषय लालसा त्यागना आसान है लेकिन मानव अनेक ऐसे सूक्ष्म भोग करता है जिन्हें पहचानना तक कठिन होता है नाम यश की लिप्सा शास्त्राध्ययन का व्यसन संगीत कला साहित्य सृजन का आनंद प्रवचन उपदेशादि देने में सुख अनुभव करना आदि ऐसे सुख हैं जिन्हें साधक को त्यागना होगा रूप यौवन स्वास्थ्य मान प्रभुता सत्ता ज्ञान विद्या पांडित्य धन ऐश्वर्य समृद्धि कला साहित्य संगीत गुण कौशल सामर्थ्य नाम यश आशा आकांक्षा वासना यहां तक कि प्रभु के द्वारा प्रदत्त आध्यात्मिक आनंद से भी वैराग्यवान हुए बिना प्रभु को नहीं पाया जा सकता प्रारंभ में साधक से ऐसे उत्कट वैराग्य की आशा नहीं की जा सकती लेकिन यह जानकारी तो होनी ही चाहिए कि उसे आगे बढ़ने पर कैसा तीव्र एवं सूक्ष्म आध्यात्मिक युद्ध लड़ना होगा पांचवा विवेक भावनाएँ वैराग्य का सबसे प्रभावशाली उपाय है विवेक विचार विवेक के अभाव में ही सैकड़ों ठोकरे खाने के बाद भी लोगों के जीवन में वैराग्य का उदय नहीं होता विचारशील व्यक्ति को थोड़े में ही वैराग्य हो जाता है शास्त्रों में नित्यानित्य आत्म अनात्म दृग्दृश्य आदि अनेक प्रकार के विवेकों का वर्णन है लेकिन दीपक विचार इनसे भिन्न है एवं उन्हें भावनाओं की संज्ञा देना अधिक उचित होगा ये भावनाएं अनेक प्रकार की है कय भावना संसार की सभी वस्तुएं भय संकुल है इस प्रकार की भावना करने से वैराग्य होता है भर्ति हरि ने अपने वैराग्य शतक में इसका सुंदर वर्णन किया है भोगे रोग भयम कुले च्युति वित्ते नृपालाभ माने दैन्यभव भले ऋपय रूपे जराजाभ शास्त्रे वादिभं गुणे खल भयम काये कृतांतादस्तुभयान्वित भूवि निराम वैराग्यमेवाभ ख अशुच्य भावना देह सुख की भावना को त्यागने के लिए असूचि भावना का प्रयोग प्रसिद्ध है नारी का शरीर हाड़ मांस मंजा आदि असूचि पदार्थों से बना है उसके भीतर मल, मूत्र, श्लेष्मा, रक्त आदि गंदे पदार्थ भरे हैं ऐसा बार बार सोचने से मन विषय सुख से विरत हो जाता है स्थूल देह स्थान बीज उपस्तंभ, प्रस्वेद निधन और आधेय शौचत्व इन छह कारणों से अशुचि है लेकिन लोग सदा इससे चिपके रहते हैं स्थान देह गर्भ जैसे अशुचि स्थान में मल मूत्र द्वारों के बीच नौ माह तक पड़ा रहता है उसकी उत्पत्ति के बीज रज एवं शुक्र अशुचि है एवं अशुचि मार्ग से निकलते हैं शरीर भुक्त पदार्थों का संघात है जो पड़े रहने पर सड़ते हैं एवं अंत में मलमूत्र में परिणत हो जाता है लार मूत्र पसीना आदि शरीर से निकलते रहते हैं मृत्यु होने पर देह को अशुचि समझ समझ कोई भी स्पर्श नहीं कर सक करना चाहता अधेय शौचत्व देह एक दिन भी स्वच्छ न रखी जाए तो बदबू आने लगती है उसे प्रतिदिन साफ रखना पड़ता है यही कारण है कि शौच नामक नियम में प्रतिष्ठित होने पर योगी को दूसरी देह के संसर्ग संस्पर्श से घृणा हो जाती है गित्य भावना संसार के सभी पदार्थ क्षणभंगुर हैं अनित्य हैं इस प्रकार के चिंतन से भी वैराग्य होता है इसी तरह राग दुख भावना में सभी विषय सुखों के पीछे दुख का चिंतन किया जा सकता है विवेकी व्यक्ति के लिए संसार की सभी वस्तुएं परिणाम में प्राप्ति के लिए प्रयत्न रूप ताप के कारण भोग के संस्कार उत्पन्न होकर पुनः उस ओर प्रवृत्त करते हैं इसलिए तथा सत्व रज तम इन गुणों के विरोध के कारण दुखपूर्ण पूर्ण है पाप भावना जिन लोगों की पाप पुण्य नर्क स्वर्ग की मान्यताएँ प्रबल है उनके लिए सांसारिक भोगों में पाप भावना से वैराग्य हो सकता है लेकिन पाप भावना इतनी गहरी नहीं बैठती जितनी अशुचि अथवा ग्लानि की भावना ड ग्लानि भावना स्वाभान स्वाभिमानी व्यक्ति में अपनी पूर्वकृत दुष्कृतियों के लिए क्षोभ एवं ग्लानि पैदा की जा सकती है ये विषय भोग मुझे शोभा नहीं देते मेरा जन्म उच्च कुल में हुआ है मैं विषयों का दास हूँ यह मुझे शोभा नहीं देता छी छी मैं कितना पतित हो गया था इस प्रकार की क्षोभ भावना अत्यंत प्रभावशाली होती है तथा अनेक साधकों को विषयों में पतित होने से बचाती है उपर्युक्त भावनाएँ उदाहरण के रूप में दी गई है इस तरह की अनेक भावनाएं रुचि भेज से की जा सकती है मुख्य बात है विषयों के दोष देखना एवं विचार द्वारा उन्हें दृढ़ता से अपने मन में बैठाना दूसरी ओर योग पथ आध्यात्म पथ ही श्रेयस्कर है इस प्रकार के विचार बार बार करने से भी विषयों के प्रति आसक्ति समाप्त हो जाती है प्रस्तुत लेख में वैराग्य के संबंध में कुछ मूलभूत बातें कही गई है विवेक चूड़ामणि योग वाशिष्ठ के वैराग्य प्रकरण एवं वैराग्य सत्कम जैसे प्रमाणिक ग्रंथों के अध्ययन से पाठक अत्यधिक लाभान्वित होंगे